विचारसार परमा परम होता अचोंत अचाध्येव्य स आदि यश तटी संज्ञा सिया शकदिषु पर वाच्य तचे अचुन्त में तीन पद टी संज्ञा अच्छि अच अच्छा अंत अंतपद अच अच्छा संबंधी अच अच्छा संबंधी अंत्यादि अंत्य आदिर यदि अच का संबंध अंत्य के साथ अच संबंधी जो अंत्य एक पद में जितने भी अच हो उनमें अंत्य जो होगा अच अंत्य अच संबंधी जो अंत्य अंच में स्वर वर्ण में जो अंत्य अच है वो अंत्यज आदि में जिस समुदाय का हो वो को मिला करके अंत्योच है आदि में जिस समुदाय का वो, सम, वो समुदाय की टी संज्ञा है हरि शब्द में कितने अच है दो अच है अंत्योच कौन होगा ई तो वो आदि में किसका है किसकी टी संज्ञा होगी हाँ ये होगी वो आदि में वही है, ये है, अपने आदि में और कोई नहीं है एक हो तो वही आदि में है वही अंत में है पृथक सब है पृथक कितने अच है दो अंत्य अच कौन है ट्री संज्ञा किसकी होगी ओ अक, आगी। अक? आगी। हाँ अच में कितना अंच है अंत्य कौन होगा आ, वो आदि में जिसका ट्री संज्ञा किसकी होगी रा चे अच्छा का अचह अचाषी बहुवचन कर स्वर मध्य में वर्ण में जो अन्त्य अचो स आदि में ओ आदिमेह जिष्काका टीस तीस एक पद तत्स्य तट्टी संक हो वो टी संज्ञा करने का प्रयोजन है आगे कहेंगे शकंध आदि गण है इन गण में वो शब्दों की सिद्धि के लिए पररूप होता है जैसे एंगी पररूपम हुआ शकंध आदि गण में पठित जो शब्द उनकी सिद्धि के लिए पररूप कहना चाहिए किसको पररूप होगा तच टे है तत्कथ पररूपम कश्य टे टी का पररूप होगा ठीक करूप कहन से शकुंध आदिगण में जो शब्द है उनकी सिद्धि हो जाती है कहीं अंत्य अच है तो आगे कोई वर्णन नहीं है तो उसकी पर उसका ही पररूप हो जाएगा कहीं मनस् शब्द है और अस्ति संज्ञा होगी उसका पर रूप हो जाएगा तो ये हो गया तच टेह पररूपम होगा शकुन्ध है हो शक है, है देश का नाम उसमें है अंधु है सक अग्र अंधु समास अंधु शकदेश संबंधी अंध है शक में अ है अंधु में अ है यहाँ अक संबंध दीर्घ हो जाएगा तो स का हो जाएगा किंतु शकंध रूप है इसलिए सक में अंधु का अ दोनों मेल करके दोनों के स्थान पर क्या आदेश होगा पररूपम दोनों को हटा करके पर रूप अ आदेश हुआ शकंधु इस प्रकार कर्कंधु है कर्क अगर अंधु कर्कंधु है बहर बा, फल बदरी है मनीषा है मनस अगर ईशा मनस ईशा तो मनस में अश टी संज्ञा के दो अच है आदि में अश के आदि में पूरा समुदाय अश् की टी संज्ञा पर किसको होगा अश अस और आगे ये दोनों के स्थान पर पर ए, हो जाएगा ई मनीषा बुद्धि होगी आकृति गण ये शकुंध्वादिगण आकृति गण है आकृति गण कहने से बहुत गण ऐसे गणपाठ है धातुशूत्र गणनादि वाक्यलिंगानुशासनम गणपाठ है जैसे प्रादि के गण है भुवादिगण है गण है ये शकुंधवादि भी एक गण है कुछ गण ऐसा है उनमें सब शब्दों का नाम पाठ नहीं है उनको कहते आकृति गण आकृत्या गण्यते, थे आकृति गण्य उसके स्वरूप से गिनती करते कुछ शब्द इतने ही शब्द इसी गण में ऐसे निश्चित नहीं है उस प्रकार अन्य शब्द में ऐसे कार्य दिखता है तो उनका भी मान लेना कि इस गण का है ऐसा होने से शकंदुगण में मारदंड शब्द नहीं है तो आकृति गण होने से यहाँ भी मृत अंड होकर के बनेगा और मृत मिर्त अं, मृतम अंडमय मृतंड हो जाएगा उसके बाद उसे तस् अपत्यम आदि होकर के बनता है मारतंड तो मृत में अंड का अ दोनों में एक पर रूपादेश हो गया तो आगे मृत री को वृद्धि होकर के मारदंड बनता है तद्धित प्रत्यय जो होगा मृत अंडा में मृतंड होगा फिर तस्यापत्त में आधे होकर मारदंड बनेगा तो पढ़े लिए, पहले पढ़ाते समय मार अलग अंडा अलग कर देते हैं यह समझाने के लिए तो क्योंकि तद्धित प्रत्यय आगे आएगा तो समझ में आएगा मृत तो अगर अंड बनने के बाद फिर इत, उसमें आ, आ, पर रूप हो गया उसके बाद मृत से तत्पत्यम करके अण होगा आदियच वृद्धि करने के सूत्र आ गया ती आदि अंड के अकार उत्तरवृत्ती अकार के लोप हो होगा ऐसे रूप सिद्ध होता है तो केवल मृत मारत और अंड में अकशव दीर्घ नहीं करके ये पर हो गया, तो गया। ओमांगोश ओमी आंगी चात चात्परे परूपमे ओम और आंग दोनों का द्वित प्रथमा द्विवचन क्या बनेगा मरुत का क्या बनता है तो। मरुत ओमांग का क्या बनेगा तो। उमांगौ ये प्रथमा द्विवचन है द्वितीय द्विवचन ये प्रथमा द्वितीय नहीं है सप्तमी द्विवचन मरुतो हो कहाँ बनेगा सप्तमी तो बनेगा मरुतो हो उमांग का क्या बनेगा ओ मांगो हो ष्ठी में भी सप्तमी समान बनेगा तो सप्तमी का रूप है कैसे पता चलेगा सप्तमी या ष्ठी कैसे पता चलेगा वृत्ति में दिया ओमी आंगी ओम का सप्तमी क्या बनेगा ओमी आंग का सप्तमी आंगी ओमी च आंगी च ओ मांगो हो ओम पर हो आंग पर हो उमांगो हो ओमी ंगी चात पर क्या दिया है ओमी आंगी चत अत ने आत आत पर च और आ मिलेगा तो क्या आदेश होगा अकस्मत दीर्घ हो? दो मात्र होगा तीन मात्र होगा च में अगर आत दो मात्र होगा तीन मात्र नहीं होगा क्यों दीर्घ आदेश होता है हम्म दीर्घ यही होगा आत पर अवन्न के पर वो ये कहाँ से अवन्न आता है आदगुण से आएगा आदिगुण के देखो संख्या छतन हाँ वही चल रहा है अवन्न से पर ओम हो आंग हो अवन्न के बाद ओम हो तो आदगुण प्राप्त था या नहीं आदगुण प्राप्त था उसके बाद करेगा वृद्धि रेचि और उसके बाद करेगा इतनी पर रूप में बात करेगा वृद्धि रेचि को एंगी पर रूप में बात करेगा नहीं करेगा एंगी पर बात करेगा नहीं करेगा एंग आदि धातु होना चाहिए एंग तो है धातु होना चाहिए ओंग ओम कोई धातु है क्या आंग विधातु नहीं इसलिए वहाँ एंगी पर रूपम प्राप्त नहीं वृद्धि रुचि प्राप्त था किंतु अवर्ण के बाद ओम रहेगा तो दोनों के स्थान पर पर रूपम एक आदेश सियाह था ओ ही आदेश हो जाएगा शिवाय अग्रे ओम फिर नम शिवाय के अग्रे ओम है शिवाय में अंत में ओम के आदि में ओ है आधगुण को बात करके वृद्धि रुचि होनी चाहिए किन्दु यहाँ हो गया ओमांगोच्च सूत्र से पर रूपा एकादश हो गया स्थानीय क्या है शिवाय में अय में आ, ओम का ओ दोनों के स्थान पर एकादश एक, एक पंचे में थे अवन्न के पर अवन्न से पर पर में ओम चाहिए षष्ठी नहीं है तो एक पूर्वा पूर्व पर हो पूर्व पर दोनों के स्थान पर एक आदेश हो गया अ और ओ को हटा के ओ आदेश हो गया ओम के अनुसार हो गया शिवाय नमः आगे है आंग का उदाहरण अवर्ण के बाद आ रहेगा तो अकस्वण्य दीर्घ है है दीर्घ पता है और आंग रहेगा तो पर रूप एक आदेश होगा पर रूपन से क्या बनेगा आई बनेगा अ मिलकर के अके बाद आंग रहेगा तो अ के बाद आंग रहेगा तो अकस्वण दीर्घ प्राप्त था या नहीं अकस्व दीर्घ प्राप्त था उसके बाद आंग आँ, का आदि रहेगा अकस्वण दीर्घ को बाध करके क्या कर होगा पररूप मांग हो जाएगा पररूप क्या है आ ही होगा तो क्या भेद हुआ शिव संबोधन शिव का संबोधन क्या बनेगा शिव शिव आगे धातु का लोट में बनेगा इही इन तीर्थ कंग जगह जोड़ दें तो आ ये यही कहेंगे तो जाओ आ करेंगे तो यही कहेंगे तो आओ आ अग्र इही शिव में है अगे आंग है आगे ई ही इधातु धातु संज्ञा किस सूत्र से भादे हो भू बायो धातव किसकी धातु संज्ञा होगी ई ई ई धातु धातु होने के कारण अभी आंग की होगी उपसर्ग संज्ञा किस तो से? उपसर किर्या से उपसर्ग का है क्रियायोग क्रिया के योग से उपसर्ग संज्ञा होगी शिव संबोधन है या भी सेवा के अ के आगे आ रहने से यह उमांगोत्स अथवा सवर्ण दीर्घ प्राप्त है और आ इही में आ के आगे यही रहने पर आ आदुगुण प्राप्त है दोनों कार्य प्राप्त है आ का पूर्व के साथ भी संधि कार्य उत्तर के साथ भी संधि कार्य प्राप्त है एक परिभाषा है धातुपसर्ग य कार्यम अंतरंगम अन्यत बहिरंगम धातु और उपसर्ग का कार्य अंतरंग है क्योंकि धातु उपसर्ग में संहिता नित्य है क्या श्लोक है नित्या। के पदे नित्या श्लोक द्या तो है जिनको याद बोलना सा साही। बोलो साहित्य पदे धल में दो तीन देख कर बोलते हो ना याद नहीं याद नहीं ना सबको याद नहीं है याद कर लेना चाहिए फिर एक बार बोलो हम तो धातु उपसर्ग में नित्य संहिता होने से धातु उपसर्ग ये हो कार्यम अंतरंगम पहले असिधम बहिरंगम अंतरंगे यही भी परिभाषा है अंतरंगे कर्तव्य बहिरंगम असिधम अंतरंग कार्य करने के लिए यदि है तो बहिरंग असिद्ध हो जाएगा इसलिए पहले अंतरंग कार्य होगा आ और ई में आद गुण हो गया क्या बन जाएगा यही यही बनने के बाद शिव अग्रे यही शिवा में अ है आगे क्या है ए अभी उमांगोच लगने के लिए सूत्र तैयार है पर मैं आ है आई मिलकर ए हो गया तो आगे सूत्र लग गया अंतादिवच्च यो येकादेश स पूर्व सेन्तवत परसिवत ये जो एकादेश होता है वो अंत आदिवत अंतवत आदिवच्च अंत जैसे आदि जैसे किन्तु किसके अंत किसके आदि है संधि जब करते हैं पूर्व और पर दोनों का मिलन होता है मध्य में जो एकादेश होता है वो अंत होगा पूर्व के अंत और पर के आदि पूर्व के अंतवत्त होता है पर के आदिवत होता है एकादश यहाँ शिव आ इही एकादश क्या हुआ ए के सूत्र से बुधरजी आदगुना एकादश ए हुआ वो जो एकादश ए हुआ पूर्व से अंत वत पर आदिवत पूर्व में आंग आंग के अंत तो? तो आंग के अंत तो आ है पर क्या क्या है? क्या है? धातू, धातू है। तो के आदि क्या है परमी क्या है इि धातु इन धातु तो इन धातु के आदि अथवा आंग के अंत तो आँख अंत आंगे तो ए में आंग आंगत्व तो धर्म आ जाएगा ए एकादश होने पर भी पूर्व के अंत पूर्व ए आंग उसके अंत है वो आंग है आंगत्व तो धर्म जैसे मनुष्य में मनुष्यत्व तो गो में गोत्व ऐसे तो, आंग में आंगत्व तो। ये आंग रहने पर ही सूत्र लग केवल आ, आ रहने पर नहीं है आंगत्व तो धर्म जब आ जाएगा अभी शिव में अ है आगे आ है आ बन जाएगा उमांगोस् लग जाएगा उमांगोस् लगे उनसे क्या होगा पर रूप हो। नहीं होता तो शिवा में अ आगे है यही ही नहीं लगता उमांग गोचर सूत्र नहीं होता तो क्या होता वृद्धि होती उमांग लगे उनसे उमांगोचर लगेगा बन गया शिवे ही शिवे ही में कितने पद है एक पद शिव अलग पद है और यही ही एक पद है और आंख अलग करेंगे तो दो पद भी हो जाएगा क्योंकि उपसर्ग है उसकी अव्य संज्ञा हो जाती है पद संज्ञा अक सवर्ण दीर्घ अक सवर्ण ची पर पूर्व पूर्वपरूर्दीर्घ एकदेश सक पंचम अंत है अक्षे पर सवर्ण इकोची से अची की अनुभूति है उसका विशेषण सवर्ण सवन पर आते पहले क्या चाहिए अख क्या चाहिए अक में कितने बने सारी अः पाँच में से कोई एक हो पर में क्या चाहिए सवन अच सवन पर रहते तो स्थानीय हो जाएगा दोनों के स्थान पर आदेश होगा पूर्व परय दीर्घ एक आदेश आदेश क्या होगा दीर्घ सूत्र में दीर्घ प्रथमांत है विधि सूत्र है विधि सूत्र में आदेश प्रथमांत होता है और षष्ठियांत है स्थानी निमित्त तो कहीं पंचमी कहीं सप्तमी जहाँ षठी स्थानी नहीं है पंचमी सप्तमी दोन है वहाँ एक पूरा पर पहले अख का कोई वर्ण पर में सवनज दोनों के स्थान पर आदेश होगा क्या आदेश होगा दीर्घ सवन आदेश होता है दीर्घ आदेश होगा अकह सवर्ण्य सवन अच पर रहेगा तो ने निमित्त है आदेश क्या होगा दीर्घ दीर्घ जो प्राप्त होता है देश देखो दैत्य अग्र अरी दैत्या नाम अरी शत्रु दैत्य में अ। अरी में अ है दैत्य में पहला जो अ है वो आग प्रत्याहार में आएगा आगे सवन अच है आगे क्या है अ अ कहीं सबर्ण संज्ञा है अ दो वन है एक वन है एक वन हो तो सवर्ण कैसे दो वन है दो वन है दैत्य में आ, एक आ, ये एक है आ या दो आ है हुँ? दो है? एक नहीं प्रत्युच्चारणम शब्दोंद्य थे प्रत्येक उच्चारण शब्द भिन्न भिन्न है जाति मानेंगे तो एक है व्यक्ति अलग अलग है व्याकरण में विचार आता जाति मानेंगे व्यक्ति मानेंगे दोनों माने, माने माना गया प्रत्युच्चारणम शब्दों भिद्य थे प्रत्युच्चारण भिन्न भिन्न होने से अ और अ दोनों की शवान संज्ञा किस सूत्र से होगी तुल्यास दोनों का स्थान क्या है प्रयत्न विवृत या समृत है फिर पूछेंगे तो विवृत कौन है <laughs> एक यार कहा दो यार समृद हो गया विवृत है आकाशवन दीर्घ लगाने के लिए उसका मैं क्या मानना विवृत मानना समृत तो उच्चारण करने के लिए जो समृत करता है सूत्र कौन है अ क्या विधान करता है विवृत को समृत करता है समृत को विवृत करता है विवृत को जो समृद्ध करेगा वो सूत्र अकसवर्ण दीर्घ दृष्टि से असिद्ध है इसलिए इसके दृष्टि से क्या रहेगा विवृत ही रहेगा विवृत रहने से दोनों विवृत हो तो सवर्ण संज्ञा होगी हाँ विवृत क्यों रहा अकसव दीर्घ के दृष्टि से असूत्र असिद्ध है जो समृद्ध करने वाले उच्चारण करते समय तो समृद्ध उच्चारण होगा क्योंकि सूत्र लगाने के लिए प्रक्रिया दशायाम सूत्र कार्य करने के लिए सूत्र असिद्ध होगा है असिद्ध होगा तो क्या दिखेगा विवृत ही रहेगा सम दीर्घ हो गया दीर्घ आदेश होगा दीर्घ क्या है अ के के पर दीर्घ आदेश होगा दीर्घ ई दीर्घ है या नहीं ऊ दीर्घ है ए ओ, औ ओ ये सब दीर्घ है तो सब प्राप्त हो जाएंगे आदर्श क्या कहता है दीर्घ दीर्घ कौन से जितने दीर्घ सब प्राप्त हो जाएंगे फिर क्या करना पड़ेगा स्थानेंतरतम सदृशतम आदेश करना पड़ेगा स्थानीय अ अ के स्थान में सदृश दीर्घ कौन होगा आ ही होगा और नहीं आ ये सदृश स्थानेंतरतम लगाना पड़ता है इन क में और के डंडा लगा देने से हो गया सदृशतम आदेश होगा तो दैत्य में अ दोनों को हटाना दोनों को हटा करके दोनों के स्थान पर एक दीर्घ आदेश करना दीर्घ नाम लेते ही आ ई उ रि ए ओ ऐ सब आ जाएंगे फिर उनको सब को क्या कहेंगे स्थानेंतरतम सदृशतम कहेंगे तो केवल एक आ आ जाएगा बाकी सबू सिर नीचे करके आ राज़, जाएंगे सदृशतम नहीं ना बहुत लोग आ गए एक स्थान बैठने के लिए स्वायद क्यों नहीं बैठ क्यों बैठेगा क्या कह देंगे स्थानें तरतम बोलते ही केवल बोल आ और बाकी सब पीछे नहीं तो ये नहीं कि अ को आ कर देते सीधा दीर्घ ऐसा नहीं ई की प्राप्ति है यहाँ अकस्वा दीर्घ सत्र में दायित्यहरि में ई की प्राप्ति है नहीं दीर्घ कहते सब दीर्घ की प्राप्ति है स्थानीयंतरतम तो सूत्र नहीं होता तो झगड़ा चलता आ क्यों बैठेगा ई क्यों नहीं आएगा वो क्यों नहीं आएगा वो भी तो दीर्घ है ऐसे स्थानांतरतम पानी महर्षि ने सूत्र बनाया सी अगर ईश में अंत में ई है ई में ई है श्री में ई दीर्घ है ई में ई भी दीर्घ है दोनों के स्थान आदेश कितने मात्रा ये दो मात्रा वो दो मात्रा मिलकर के चार मात्रा आदेश होगा क्योंकि दीर्घ आदेश होता है दीर्घ कितने मात्रा है तो सी में ये, यी है में ये, किस ई को रखेंगे किसको हटाएंगे हाँ दोनों को हटा देना नहीं कि एक को हटा कर ई सके ई को काट दिया सी में दीर्घ है ही मिल गया ऐसा नहीं दोनों को हटाने के बाद क्या दर्श करना है ये नहीं दीर्घ दीर्घ आदेश होगा दीर्घ कहेंगे तभी तो भी बहुत प्राप्त है हम स्थान्तर लगने से ही ई आएगा श्री सह विष्णु उदय में ठीक इस प्रकार है विष्णु अग्र उदय दीर्घ हो गया विष्णु उदय होत्री अगरिकार होत्रि में रि आगे रिकार, रिकार, रिकार है होता का जो रिकारिकार उच्चाण क्या होतु रिकार होत्री कार होत्री रिकार में रि दोनों के स्थान पर दीर्घादेश हो गया अकसम दीर्घ अक में री अब पर म क्या है वो समान संज्ञा है कि सूत्र से री के साथ री को सवर्ण संज्ञा करने के लिए क्या सूत्र रेल रे नहीं अनुदित सवर्ण नहीं तुल्या से पर्यतन सवर्णम री के साथ री को सवर्ण संज्ञा करने के लिए क्या सूत्र तुल्या से प्रयत्न संवर्ण रेल री बनने लगे लगेगा री के साथ सवर्ण करेंगे तो और री कहेंगे तो तीस का ग्रहण होगा उसके लिए सूत्र है अनुदित सवन से सवर्ण संज्ञा करने के लिए क्या सूत्र है एंगह दति पदंगोति पारे पूर्व रूप एंगह एंका एंग एं एंगह आगे कैसे रूप चलेगा एंग भ्याम एंग्या एंगी, एंगी कहाँ आया कहाँ आया एंगी पर रूपम एंग एंग पदांत का पंचमांत है पदांता आगे क्या है अति अति क्या रूपे रूप है कहाँ का रूप किसका अत का सप्तमी में अति आगे अतः असु तृतीया अत अद्यादि ष्टी नहीं आता है शक्य हाँ, सीधा कर, करो पंचमी क्या बनेगा अतः अत अतः अतो अत अत कितने स्थान पर बनेगा चार बनेगा दि बहुवचने कितने स्थान पर दो दिवोचन में एकोचने बनेगा दो द्वितीय दिन नहीं एंगा पदांता पदांता देगा पदांत एंग से पर पंचमे ते पर में अत हो तो देखो सूत्र में आ गया ए पदांता दे पदांत एंग से पर अत पर हो तो पदांता देंगोति परे पदांता देंगोति एंगोति में एंगस अगर अति है स सरू होने के बाद अतो रु रपता दपलते करना रपताद प्रत्ये कोई कोई, कोई कहते अतो रो रपताद प्रत्ये प्रत्ये नहीं रपता दपलुते रू को हो जाएगा ऊ आदगुण फिर एंग पतनते लग गया एंगोती पर पूर्व रूपम एकादेश सियात हरे के चतुर्थ में क्या बनता है हरे संबोधन में आगे। हरे हरे आगे अव अव है क्रियापद है अभ रक्षण है रक्षा करो हे हरे अव अव रक्षा करो हरे ए आगे अव का आओ है। एक के आगे और रहेगा तो क्या सूत्र प्राप्त है एचो यवायावह प्राप्त है इसको बात करेगा एंग पदाता दत्ती जहाँ एंग पदातादत्ती लगेगा वहाँ एचो एवा प्राप्त होगा सर्वत्र कोई स्थान हो एंग पदातादत्ती लगे एचो एवह प्राप्त नहीं हो ऐसा स्थान मिलेगा एचो यवाया ये सूत्र है इसका अपवाद है एंग पदातादत्ती ये क्या बताया था ये ना, ना प्राप्त किसको याद है <हने> बोलो नहीं नहीं वाह किस को याद है नहीं याद है किसको नहीं ये प्राप्त यो हाँ यो विधि आरभ्य सतश्यापवाद लिखा है किसने लिखा है ना नहीं नहीं लिखा है अब याद नहीं अब फिर लिखने की तैयारी है लिखने से बार बार क्या हुआ पहले लिखा है न देखकर पढ़ो जिसने लिखा है ये ना प्राप्त यो विधि लिखा है किसने हाथ उठाया तो कितने व्यक्ति लिखा है सात आठ नहीं, नहीं आज कर पढ़ो बोलो ये नारभ्य नहीं यो विधि रे यो विधि आरभ्य अवश्य प्राप्त होने पर जो विधान का आरंभ किया जाता है एंग पदांत लगता है तो अवश्य एच एवा प्राप्त होता है अवश्य प्राप्त तो, अप्राप्त तो कभी नहीं होने पर भी ये आरंभ किया गया एंग पदी एचो ओव सूत्र का हो जाएगा अपवाद इसलिए एचो यवायावह सूत्र में एचो में ओ है आगे क्या है अयवायावह क्या है यवने नहीं अयवायावह एच में स्वस्व स्व रू हो कर के आदिगुण से गुण हो गया एचो बन गया एच ओ के आगे अ है नहीं वहाँ एच ओ ए सूत्र प्राप्त है नहीं एच ओ में ओ आगे अ है वहाँ एच ओ प्राप्त है नहीं लगता है नहीं लगा। क्या लगा क्यों लगा एच ओ ए क्यों नहीं लगा एच ओ ए सूत्र में एच ओ ए क्यों नहीं लगा इसका अपवाद है समझना एच ओ ए बात्र में एच ओ एव कहाँ प्राप्त है एच ओ में है आगे अयवा वह अय ऐ वायब सूत्र प्राप्त है वहाँ क्या करना चाहिए था वो कि स्थान पर अबाद आदेश करना चाहिए था नहीं हुआ उसको बात कर दिया एंग पदांतादत्ती एहंग पदान्तादत्ती से उनका पररूप हो गया पररूप हो गया रूप हो गया एहंग पदांता दत्ती अपवाद किसका ऐसे एंगह में अनुसार है मैं विसर्ग के पुस्तक में पर में प है खर में आएगा पकार पकार खर में है न नहीं विसर्जनय स सरी खर पर हो तो विसर्ज को क्या चाहिए? होना चाहिए स होना चाहिए स हो सता है विसर्ग को विसर्ग के आगे पर पकार है एंग हमें विसर्ग हो विसर्जनय स सतया नहीं क्यों नहीं हुआ कपक कुप पप उच्च सूत्र से क्या हो गया विसर्ग हो गया और अन्य पक्ष में विकल्प से करता है ना अन्य पक्ष में क्या करेगा है अर्धविसर्ग कोई है वरना उपध्मानीय क्या जैसे होगा उपध्मानीय होगा एक पक्ष में विसर्ग होगा और होगा ना नहीं स एक पक्ष में होगा नहीं होगा स नहीं होगा उपध्मन और विसर्ग चाद विसर्ग दिया कुपो कपौच उपध्मन आदेश होगा और विसर्ग दो आदेश दो हैंग पदात पदांता दंगोति पर पूर्व रूप में एक आदेश सियात हरे अग्र अवहे हरे में ए हे ये पदांत का है पदसंज्ञा की सूत्र से होती है सप्ति अंत पदम पदात में ए हे आगे अ है अब का अ पूर्व रूपे एक आदेश होने से क्या होगा हरे में एक को हटाएंगे या रखेंगे और अव में आ भी हट जाएगा तो फिर क्या आदेश होगा पूर्व में जो था पूर्व में ये था उसके रूप यही आदेश होगा ए अभी कहाँ हरा में एक आगे रहेगा व के पहले रहेगा ये आदेश कहाँ करेंगे दोनों के स्थान पर है हाँ दोनों के स्थान पर एक आदेश है बीच में तो अबक्रह इसे दे देते स्पष्ट करने के लिए कोई जरूरी नहीं हरे वह विष्णु के संबोधन में बनेगा विष्णु आगे अब रक्षा करो यामी हो गया एंग में वो क्या आएगा एंग एक संज्ञा है मालूम है संज्ञा है एंग हैं है? रुको अभी जिसको पूछेंगे बोलेंगे एंग संज्ञा है बोलो एंग संज्ञा है क्या मालूम है एंग संज्ञा है किस सूत्र से बनेगा है? जोर से बोलो आदिर अंत्यन सहिता सूत्र से एंग संज्ञा बन जाएगा मालूम नहीं एंग भी संज्ञा बनेगा आदिर जितने प्रत्यार सब एंग विष्णु में ओ कार एंग में आएगा हाँ एंग पदांता दति अत कहाँ है आते है अभ का ओ? अ तो कहन से अकार है तो विष्णुव बनी गया हरे व विष्णुव उसका क्या था हे विष्णु अव रक्षा करो <clears throat> अंतादिवच्च्चे सूत्र है इसको कहते है अतिदेश सूत्र संज्ञा आगे ये दे च आगे वा ये अतिदेश सूत्र है अंत आदिवथ जिसमें बत्ती प्रत्यय रहता है बत्ती घटितत्व अतिदेश बत्ती जिसमें रहेगा उसको अतिदेश सूत्र कहते हैं वत्ती घटितत्व अतिदेशम वत्तीय प्रत्यय होता है तेन तुल्यम क्रियाचित बती वत् घटितत्व अतिदेश सूत्रत्व वत् घटित जो सूत्र होगा उसको कहते अतिदेश सूत्र पूर्वोत्र सिद्धम भी अधिकार सूत्र भी है और अतिदेश असिध का तो असिद्ध बथ आज कोई संज्ञा सूत्र आया क्या सूत्र अच्छे आदि टी बाकी जितने सब विधि सूत्र है वनता दिवस हो गया अतिदेश बाकी सब हो गया विधि सूत्र सर्वत्र विभाषा गो हो लोकेत गो लोके रतिवा प्रकृति भावः पदांत सर्वत्र कहन से लोक और वेद दोनों ले लिया ये भाषा संस्कृत वांग्मय वैदिक और लौकिक दो प्रकार है वेद में कहीं कहीं वैदिक व्याकरण में कुछ कुछ अलग प्रकार भी है तो सर्वत्र कहन से लोक में भी लेना और वेद में लोक का अर्थ है संस्कृत भाषा में लौकिक भाषा है और वेद में लोके वेदे चईत च आघे ऐंत च में अघे ए क्या सूत्र लगा वृद्धि चईंग से गोरति गोर अति गो गोष्यंग गो गोस्काष्ट्य आगे अति सप्तम्यंत वा प्रकृतिभाव पदान्त पदांत में विकल्प से प्रकृतिभाव प्रकृतिभाव कहन से संधि कार्य नहीं होगा जैसे वैसा रहेगा विभाषा विकल्प से गो हो गो हो ष्ठी समास से गो हो अग्रम षष्ठी समास में जैसे राज राजुष राजुष राजपुरुष है राजन का ष्ठी में बनता है राज्य बोलेंगे तो राज पद है समाज करने के लिए ऐसा करना पड़ता है इसमें राजन प्रातिपदिक और विभक्तिष्ठी का अंगस राजन गस पुरुष सु इसको कहते अलौकिक विग्रह राजन गस पुरुष सु यह विग्रह होता है लौकिक नहीं लोक में ऐसा प्रयोग नहीं होता है किंतु व्याकरण में से होता है राज पुरुष का विग्रह पूछेंगे तो लोक में कहा जाएगा पुरुषः महादेव का विग्रह क्या होगा महान्चा देवश्च यह लोक में ऐसे विग्रह किया जाता है पीतांबर का विग्रह होता है पीतम अंबरम यसे तो अतः बा पीतानी अम्बरानी यश ये इसको कहते लौकिक विग्रह अरे व्याकरण में प्रयोग करने के लिए पीतसु अम्बर सु नहीं तो पीतजस अम्बर जस ऐसे विग्रह होता है तो राजस पुरुष सु ऐसे विग्रह होता है समास होने के बाद समास की प्रातिवदीय से उनसे कृत्यतीत समाजशास्त्र सूत्र से प्रातिप्दित संज्ञा अ प्रातिपदिक अवय सुप का लोप हो जाता है सुपो धातु प्रातिपदिक प्राति अंगस प्राति सु का, का लोप हो जाता है इस प्रकार गो अग्रम गो हो अग्रम ये लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह होगा गो गश अग्रसु गो अंगश अग्रसु में ष्टी समास होने के बाद समास होने से उसकी हो जाएगी प्रातिपदिक संज्ञा समास कोई प्रातिपदिक संज्ञा कौन सूत्र करेगा कृत कृत्यधित समास समातिपद संज्ञा होने के बाद उसके अवय सुप का लोप हो जाता है सुपो धातु प्रातिपदिक प्रातिपदिक अवय सुप का लोक होता है तो गो अगर अग्र रहेगा गो अग्र गो के ओ कार्य के बाद अग्र रहने के बाद यहाँ पहले एचो याप्त है प्राप्त है उसको बात करेगा एंग पदांतादत्ती पदांत का है यद्यपि का लूक लोप हो गया तो परी एक है प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण प्रत्यय का होने से लुप्त विभक्ति को लेकर के पदसंज्ञा है पदांत कहेंगे और अग्रम्य अ तो यहाँ प्राप्त था क्या प्राप्त था एंग पदांतादत्ति सर्वत्र विभाषा को कहता है सूत्र वहाँ प्रकृति भाव होगा एंग तो गो को अतपर्योग अग्रम अ तो प्रकृतिभाव विकल्प से तो अर्थात तो संधि कार्य नहीं हो करके गो अग्रम ऐसे रह गया एच भाव का अपवाद था एंग पदाता उसके बाद करके सूत्र लग गया कौन सूत्र सर्वत्र विभाषा गो तो गो अग्रम ऐसे प्रयोग होगा अब दूसरे पक्ष में लग जाएगा एंग पदानतादती गो ग्रम अभी दो रूप रहेगा एक रूप रहेगा दो रूपा रहेगा दूसरा रूप बोला जाएगा पहला बोला जाएगा दोनों कोई भी कह सकते गो अग्रम भी ठीक है गोग्रम भी ठीक है ये सूत्र कहाँ लगेगा एंगन त्य लोके वेद एंगन त्य किम एंगंत क्यों कहा गो शब्द होने पर भी यदि एंगंत नहीं होगा तो ये सूत्र सर्वत्र विभाषा गो नहीं लगेगा चित्रगु गुअग्रम चित्रगु गु अग्रम चित्रगु कहते हैं जिसके पास चित्रा गाव बहुत है अथवा एक भी हो चित्रा गावो ये बहुबरी समास होने के बाद चित्रगु बन जाता है गो शब्द तो है किंतु इंगन तो नहीं है चित्रगु गु तो आगे अ है पदांत का होने पर भी यहाँ सर्वत्र विभाषा गो नहीं लगा नहीं लगने पर एंग पदांत आदित्य लग जाएगा नहीं वो प्राप्त तो नहीं क्योंकि एंगंत तो नहीं है एंग पदांत आदित्य नहीं लग गया, प्राप्त तो क्या है एक ऊंचे चित्र गुग्रम बन गया पदांत किम ये सूत्र पदांत में ही लगेगा पदांत नहीं तो ये सूत्र नहीं लगेगा गो अगर असिंगस का अस है गो अगर अस है गो क्या क्या अ है गो एंगंत है आगे है किंतु गो का ओ पदांत में नहीं है आसे, आसे का अस मिलने के बाद पद संज्ञा होगी पदांत का नहीं होने से गो अग्रे अस क्या सूत्र लगेगा गिंग गिंघ सूत्र से पूर्व रूप हो गया गो बने गया पंचमी ष्टि का रूप है ओमता वसाने